में क्रम है ना क्या पर भी क्या करेंगे यंग हो जाए नियम की बढ़ताव हो जाए हो जाए उसकी सिद्धि है प्राणायाम आ गया उत्तर उत्तर दृढ़ होता जाए बहुत ही अच्छा है ध्यान देंगे स्तमी ही बाह वृत्तिवृत्ति और वृत्ति वायुवृत्ति वृत्ति और स्तमृत्ति को प्राणायाम बाहवृत्ति प्राणायाम आभ्यंतरवृत्ति प्राणायाम और स्तमृत्ति प्राणायाम वृत्ति प्राणायाम कर है कि बाहर होने वाला बाहर जब वायु फेंकते है ना तो बाहर होने वाला प्राणायाम कौन है रेचक है वाय करते हैं बाहर होने वाला प्राणायाम कौन का हो गया रेचक हो गया और आप करते हैं कि है। अंदर होने वाला प्राणायाम अंदर होने वाला प्राणायाम कौन हो गया पूरा हो गया तो आप नियंत्रण वृत्ति प्राणायाम हो गया पूरक और स्तमृति स्तमुवृत्ति करके यहाँ पर है उस दोनों ओर रुकने वाला दोनों ओर मतलब ना तो स्वास्थ्य अंदर आएगी और ना ही बाहर जाएगी तो दोनों और स्तमृति प्राणायाम हो जाएगा सुबह हो जाएगा तो बहती प्राणायाम जो बाहर बाहर होने वाला प्राणायाम बाहर होने वाला प्राणायाम रह आप जन्तर्ग की अंदर होने वाला प्राणायाम कौन सूरक और स्कम्भ की गर्थ है दोनों और रुकने वाला बारह भीतर दोनों वाला कौन हो गया नुु। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा रेचकूरक और कुंभ प्राणायाम रेचक पूरा और कुंभ प्राणायाम देश काल तथा संथा के द्वारा अनुभूत होकर अम्भूत अनुभव में आएगा कि अभी जो है ऐसा दीर्घकाल तो और देश काल और संख्या के द्वारा अनुभूत होकर देश के द्वारा अद्भूत न जैसे की जब रेचक करते है ना तो रेचक में वाली बाहर जाना चाहिए बहुत दूर तक जाना चाहिए पहले तो रेशक में मान लीजिए यहाँ तक वायु लगता है अभ्यास करते करते और रुई लगा के देखते हैं कितनी दूर थी लड़की है तो ये क्या हो गया देश के द्वारा अनुभूत हो गया और बाहर और अंदर सुन लेंगे अंदर से है कि बाहर अनुभव में आएगा ना कितनी दूर जाता है देश के द्वारा और अंदर अनुभव में आएगा ना कि अंदर जो है ये प्राण हमारे कहा तक आते हैं हृदय तक आते हैं या नक आते हैं जो प्राणायाम का बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं उनको मालूम होता है चीटी शरीर से चलती है ना तो ऐसे जो तो बहुत प्राणायाम की अभ्यासी हैं, उनको मालूम होता है प्राण हमारे कहाँ कहाँ तक अंदर आ रहा है हृदय आ रहा है या तक आ रहा है और वो जो गीता में है ना इतना प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है प्राणायाम प्राणा क्या प्राणा कानून सुनो है ना क्या जान <क्ष्थ> और अफान को समान करके तो ये सब बातें वेदांत पढ़ने वाले हम सब लोगों को बस पहले में रह जाते हैं और मोहन नहीं आ पाती है क्योंकि ज़्यादा अभ्यास नहीं है और ज़्यादा अभ्यास करें तो फिर ध्यान अपने आप शुरू हो जाएगा फिर वासी ज्ञान नहीं रहेगा कि पढ़ते पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अभ्यास करे तो वही ध्यान मोन ये प्राण है ये अपान है ऐसा अभ्यास वाले को जो है ना रोक मिलेगा वो अंदर जो है ना वो देख करके अंदर ही संशोधन दिया जाता है क्या है पता चल से देखेंगे तो ये देश के द्वारा वो समझ गए बाहर और तो अंदर जो है ना प्राण हमारे काम से सताते हैं न भी बताएंगे बड़े लगा है पहचान तो देश के द्वारा अनिष्ट है अन्भूत ये किसके लिए बताया बारह और आप घंटर के लिए नाइंटार और काल के द्वारा अनुभूत काल के द्वारा अनुभूत ऐसा समझेंगे कि इतने क्षण जो है ना हमारा रेचक हुआ इतने हमारा पूरक हुआ इतने क्षण हमारा उभर हुआ है ना और इस संख्या देश काल संख्या है ना संख्या में क्या है कि फिर आपने काल में क्या है कि आप वो घड़ी टाइम देखें और संख्या में क्या है एक दो तीन साल इसी गिनती करते है तो कितनी संख्या आपका पूरा कितनी पूरक हुआ देश काल और संख्या के द्वारा अनुभूत कौन प्राणायाम है ना तीनों प्रकार का प्राणायाम दीर्घ और सुख होता है दीर्घ का मतलब है की दीर्घ काल काफी देर तक आप लगातार जैसे काफी देर तक होता रहा एक ही देखा और काफी देर तक क्या होता रहा पूरा और कुम्भक भी बहुत देर तक होता रहा वैसे कुम्भक भी जितना अधिक समय लगेगा तो उतना मन एकाग्र होगा मन की के लिए कुंभक का समय तो समाधि वाले भी कुंभक सही हो गए थे कुंभक समय वाला समाधि लगा सकता है लगा सकता है तो पहले के जमाने में जो होते थे ना भगवत प्राप्ति करने वाले इसलिए वो जो है ना ग्रंथों को जो है कि बहुत ज्यादा बचने से कहा गया तो दीर्घ दीर्घ समझ रहे दीर्घ साली और सूक्ष्म होता है सूक्ष्म का मतलब हल्का है ऐसा है न की जब श्वास प्रश्वास आप लेंगे मतलब वेचक करे या पूरक करे या कुम करे तो उसमें कोई प्रयास न करना पड़े परिश्रम न करना पड़े सहज में अभ्यास नहीं है तो उसको आप परिश्रम पड़ता है तो बिना परिश्रम के रेचक पूरक और कुंभक होने लगे इतने सहज में होने लगे कि यहाँ नासा के अग्रभाग में रखी हुई रुई भी, भी कम्पित न होगी यहाँ रुई रखी हो तो भी कम्पित न हो बिल्कुल तो उसको क्या करेंगे तो एक बार सूखता देखेंगे वह वृत्ति बाहर होने वाला रेचक आप्यंतर वृत्ति होने वाला पूरा तथा दोनों और रुकने वालाम कुमो प्रकार के प्राणायाम काल तथा अनुभूत होकर के दीर्घ और सुखी ठीक है दीर्घकाल व्यापी होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं हल्के होते हैं प्राणायाम की महिमा बहुत सूक्ष्म होने ऐसी शरीर भी हल्का हो जाता है उसे दूर नहीं है ऐसा पालकों के बारे में सुना जाता है कि वो सब ध्यान के समय विजन के समय धरती तो से ऊपर थे देवताओं के बारे में तो प्रसिद्ध है ना कि देवता आप धरती को कर नहीं करते ऐसे उच्च योगियों की भी यह हालत होती है लेकिन रामकृष्ण मंत्री बारे में दिखा दिया है मत देखते थे वो तो नृत्य करते थे भगवान जो प्रेम में उन्मत्ते धरती बैर उनके नहीं करते थे ऊपर ऊपर ही ना रामकृष्ण और भी सुना तो में रही सुनबर आज ये देखेंगे अब इसी को समझा रहे हैं ना वायु और इसमें गत्य भाया जब प्रश्वास पूर्वक जब प्रश्वास पूर्व प्रश्वास का है जो बाहर वायु छोड़ते है ना उसको कहते हैं प्रश्न अंदर देना श्वास है और बाहर छोड़ना क्यों प्रश्वास तो की जब भी क्या कहेंगे कि श्वास छोड़ते हुए प्रश्न पूर्वक का क्या हुआ श्वास छोड़ते हुए जब श्वास छोड़ते हुए प्राण की गति का अभाव होता है प्राण की गति का हाँ का यदा जब श्वास छोड़ते हुए प्राण की गति का अभाव होता है तब वह के कारण तत्र का कर लेना की तब कौन गति का अभाव तब हुआ बाह्य या बाह्य भाह, कर फिर बाह्यवृत्ति बाह्य का क्या है जब हुआ बाह्यवृत्ति प्राणायाम होता है अथवा तब हुआ प्राणायाम होता है समझ लगाएंगे यह प्रकार जब प्रश्वास पूर्वक अथवा जब श्वास छोड़ते हुए प्राण की गति का अभाव होता है नहीं? तब हुआ हुआ कौन वही प्राण की प्रश्वास पूर्वक प्राण की गति का अभाव श्वास छोड़ते हुए फिर क्या लिया प्राण की गति को रोक क्या हो गया अच्छा नहीं नहीं नहीं ठीक ठीक नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं। दोबारा देखना जब श्वास छोड़ते चले गए और फिर क्या प्राण की गति को रोक दिया तो जो श्वास छोड़ने छोड़ने तक लगातार जो क्रिया हुई ना स्वास मतलब प्राण की गति रोकने के पहले छोड़ने तक छोड़ने की पूरी क्रिया को क्या कहेंगे रेचक ऐसा लिखाएंगे जब श्वास जब श्वास छोड़ते हुए प्राण की गति का अभाव होता है तो यहाँ तब वह रेचक प्राणायाम होता है रेचक प्राणायाम होता है तो यहाँ रेचक के गति के अभाव को नहीं लेना गति का अभाव तो खूब वह प्रोटीन चला जाएगा खूब बत्ती चला जाएगा ना तो गति का अभाव नहीं लेना तब उसे बायी प्राणायाम कहते हैं किसको जो की मतलब गति के अभाव से लेकर जो श्वास छोड़ने की क्रिया है वो ले लीजिए श्वास करूंगा गति अभाव जब लगाएंगे जब श्वास छोड़ते हुए प्राण की गति का अभाव होता है उस समय वह मतलब तो गति के अभाव के कहने वाला गति के अभाव का हाँ जब श्वास छोड़ते हुए प्राण की गति का अभाव होता है तब वह बाह्य प्राणायाम होता है अथवा रेचक प्राणायाम होता है मतलब गति के अभाव के कहने वाली जी लग जाए लग जाएगा गा और यहाँ जब स्वास्थ्य पूर्वक प्राण की गति का भाव है स्वास्थ्य पूर्वक ही स्वास्थ्य लेना है ना जब स्वास्थ्य जब स्वास्थ्य प्राण की गति का भाव है तब वह यक्र के कारण पत्र का अध्ययन कर लेंगे तब हुआ आप भयंतरा आप भयरा करके अभ्यंतर वृत्ति भी तब हुआ अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम होता है क्या इसका अर्थ होगा जब ये श्वास ग्रहण करते हुए प्राण की गति का भाव होता है तब वह वह ऐसी क्या लेना है जो श्वास ग्रहण करना श्वास तो गति अभाव के पहले जो तो श्वास ग्रहण करना वो नहीं जब ये श्वास ग्रहण करते हुए प्राण की गति का भाव होता है तब वह आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम होता है लग गया अब ध्यान देंगे दो हो गए ना बाह और अभ्यंतर वृत्ति अभ्यंतरा अभ्यंतर वृत्ति ही तो हो गया। प्रुण। प्रुण। प्रुण। भी हो गया ना? आप बताते हैं तृतीय इसम तृतीय प्राणायाम इसमि है यहाँ पर अवरोध या कुंभक तृतीय कर तृतीय प्राणायाम करते इसम दृष्टिक प्राणायाम क्या है ये यद है जब उभ्या बाबा सकृत प्रतिनाथ भवती जब सकृत प्रश्न थे सक्रिक है यहाँ पर आरम्भिक अभ्यास एक बार होता है बढ़िया आरम्भिक करेंगे जब आरम्भिक अभ्यास आरम्भिक अभ्यास प्रकार से, से जब सकृत प्रतिनात्ते आरम्भिक अभ्यास से उभया बाबा भवती दोनों का अभाव हो जाता है जब आरम्भिक अभ्यास से दोनों का अभाव हो जाता है किसका अभाव हो जाता है हो पूरा कर जब आरम्भिक अभ्यास तो से दोनों का अभाव हो जाता है फिर लेंगे तब वह इस्तमृत्ति प्राणायाम होता है तब वह तीसरा इस्तेमती प्राणायाम होता है लगाएंगे यह प्रकार है जब सक्रिय प्रश्न को भया बाबा जब आरम्भिक अभ्यास जब आरम्भिक अभ्यास से दोनों का अभाव हो जाता है दोनों का अभाव हो जाता है मतलब श्वास छोड़ना और श्वास लेना जब आरम्भिक अभ्यास से दोनों का अभाव हो जाता है तो तस्त्रीयृत्ती तब तृति प्राणायाम होता है पहले ये लगाएंगे तृतीया समझ आएगा तब वह तृती स्टी प्रायाम होता है अब स्तमी प्राणायाम को बताते है एक देते हैं एक दृष्टान्त देते हैं उपम कही जाती है जैसे खूब तफा हुआ पत्थर हो और जल उस पर पड़े तो क्या होगा सब ऐसे सुकुचित तो हो जाएगा सुकुचित तो हो जाएगा ना तो जो इसे यहाँ पर जले हुए पत्थर के समान या तो खूब तपाये हुए पत्थर के समान कौन है प्राणायाम का अभ्यास ही होगी तो खोप तपाने ऐसी ढातु शुद्ध हो जाती है ना लोहा वगैरह प्राणायाम तो के अभ्यास ऐसी हो जाता ऐसा तो जैसे फूल सफाए हुए पत्थर पर डाला गया जल सबसे संकुचित हो जाता है अच्छा जो है तो उसका क्या होता है कि वो संकुचित हो, हो जाते हैं ना बाहर जायेंगे न बाहर जायेंगे और न ही भीतर जायेंगे संकुचित प्राप्त हो जाएंगे इससे लोगेंगे रुक जाएंगे लगाएंगे यथा तक के जन्म यथा उपले न्यम जलम तप्ते कर, कर यहाँ पर जैसे पत्थर पर न्यस्तम करके डाला गया जलम जैसे तप्त पत्थर पर डाला गया जल सर्वथा संकोच है वहाँ सब ओर संकुचित संकुची हो जाता है सब ओर से कितना को हो जाता है देखा गर्म तबावला जाएगा जैसे गर्म पत्थर पर जल से संकुचित हो जाता है तथा उसी प्रकार से पर अभावा बहुत ता ही दोनों का युग पर अभाव होता है दोनों का मतलब है स्वाद और प्रस्वाद लाभ पटाषाण के समान को प्राणायाम का अभ्यास अच्छा अभ्यास करने वाला चाहते समझने उसी प्रकार से उसी प्रकार से साधक के स्वास्थ्य प्रश्वास दोनों का दो लेना श्वास प्रश्वास यो श्वास प्रश्वास दोनों का क्या होता है युग पर युग पर अभाव हो जाता है एक साथ अभाव हो जाता है लग गया प्रिया अपी एक प्रदिष्टा एक प्रिया अपनी ये तीनों भी बेसेन प्रतिष्ठा करते हैं देश से अनुभूत होते हैं देश से समझे जाते हैं यान यान इसका देश इतना इसका कितना है है इतना बताया ना कि जब नेशा का बाहर आप कोई रू जगत पता चल सकता है कि हमारा यहाँ पत्र चला रहा है और उस रोत तो चाहिए ठीक है और अंदर हृदय तक जाए फिर नीचे जाए फिर ऐसा ना नाभि तर जाए तो ये इतना विषय देश है बाहर का तो कोई भी अनुभव कर सकता है अंदर उसको ज्यादा भक्तिको ज्यादा होता है भक्तिको गया तो ये इसका विषय देश है लगभग ये तीनों देश के अनुभूत होते हैं कैसे अस्तियों विषय का निर्देश है विषय विकास हाँ इसका देश इतना है कालेन पर निष्ठा करते काल के द्वारा अनुभूत पर ही रिष्टा है दिख्टार दिख्टार दिख्टार पर पर का सुरेश चंद्र काल के द्वारा अनुभूत होने वाला प्राणायाम तो कैसे क्षणा नाम इतना अवधारण न अव छिन्न इतर था क्षणा नाम इक्का अवधारण न तो क्या कहेंगे हम्म क्षणों की उदाहरण करने से अर्थात क्षणों की गणना क्षणों की गणना करने की क्षणों की गणना क्षणा नाम इता उदाहरण कहते हैं क्षणों की का उदाहरण करने से अर्थात क्षणों की क्षणों की गणना करने की क्षणों की गणना करने से अव छिन्ना अव छिन्ना अनुभूत होने वाले अव का क्षणों की गणना करने से क्षणों की गणना करने से अनुभव में आने वाली है कितना समय सूरज कितना समय संभ संख्या भी परिदृष्ट है संख्याओं के द्वारा परिदृष्ट या संख्याओं के द्वारा अनुभव में आने वाले एकावत भी श्वास प्रश्वास ही प्रथम उदघाट इतने स्वास्थ्यों के द्वारा प्रथम उदघात हुआ उद्घाट का एक तो अर्थ किया है विज्ञान व्यक्ति ने बहुत सामान्य अर्थ किया है जैसे की आप सूरत करके आपने क्या किया कि रोग दिया। तो फिर क्या होता है सूरत करके रोक दिया फिर स्वास्थ्य लेने की इच्छा होती है तो लेने की इच्छा आई तो ये मतलब लेने के लिए जो उद्वेद हुआ तो इस उद्वेद को वो क्या कहते हैं उदघात एक व्याख्याकार है फिर क्या किया कि आपने क्या किया कि स्वास्थ्य को अंदर ले लिया रोक दिया फिर क्या हो जाएगी छूने के लिए उद्वेक होगा लेते तो हैं भाई ऐसे वे चेक कर दिया रोक दिया और फिर क्या है कि फिर उद्वेग होगा किसको लेने का लेकर के रोक दिया फिर उद्वेक किसका होगा छोड़ने का तो इस उद्वेक को उद्घात कहा है विज्ञान व्यक्ति ने एक दूसरे टीकाकार कहते हैं कि इसको उद्घात नहीं कहते दूसरे टीकाकारों का कहना है कि उदात होता है कि जब वो बहुत को अनुभव में आएगा कि प्राणायाम जब करेंगे ठीक से तो अपान वायु जा करके यहाँ टकरा होता है जो अपान वायु का जा करके फिर ये टकराना इसके तो उदाहर करते उसका कुछ समय निर्धारित इतने मिनट बाद या इतने समय बाद वो जाएगी अंदर तो वो शुरू हो जाएगी तो उसको अब संख्याओं के द्वारा अनुभूत होने वाले प्राणायाम एकाव भी इतने स्वास्थ्य के द्वारा प्रथम उदघात निगृहित उसके समान निगृहित कर उस, उसी प्रकार उसी प्रकार का और अभ्यास किएगा उसके समान अभ्यास किए हुए योगी का एकावत भी करवत भी स्वास्थ्य स्वास्थ्य ही इतने स्वास्थ्य स्वास्थ्यों के द्वारा द्वितीय उदघाट द्विती मतलब पहले उद्घाटन क्या हुआ जितने स्वास्थ्य स्वास्थ्य में हुआ दुष्टीय उद्घाट उस अधिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य होना चाहिए वही अच्छा लग रहा है कौन वो टकराने वाला वही मूल वही है इतने ना ये मतलब इतने स्वास्थ्य विश्वास के बाद जाकर वहाँ टकराया पहले कम में टकराया और फिर ज्यादा स्वास्थ्य विश्वास के बाद टकराया मतलब जितना अधिक समय बाद वो टकराए उतना अच्छा है अपान वाली यहाँ एक किशोरदास जी रहते हैं मश्रा आश्रम में अच्छे साधजा ऐसी उनकी सब्जियाँ होती है अपान वगैरह का सान अपान का सब कैसे अंदर चलती है कहान वह कैसे करती है उनका अनुभव अच्छा तो नहीं रहते हैं। कि जातना है वो सब उनको महान तो नहीं दिन दिन. दिन. है कितने आदमी पचास परसेंट है एक दो साल पहले थे थे भी आए थे कल मिनोर से यही करेंगे तो देखेंगे उसी प्रकार कर से कि अभ्यास किए हुए योगी का एकावत भी कर्थ है एतावत भी द्वारा दुखी उदाह इसी प्रकार से क्या है और अभ्यास करेंगे ना तो फिर इतने स्वास्थ्य स्वास्थ्यों से तीसरा उद्घाटन देव में होगा उद्घाटन आ जाता है पूरा देंगे मृदु इस प्रकार मृदु मतलब भी जो देश में क्या है कि कम दूर तक जो जाएगा ना बाहर या अंदर जो कम दूर तक जाएगा जब देश के द्वारा परीक्षा करेंगे ना तो जो, जो क्या है आपका रेचक पूरा कम कम दूरी जाएगा उसे क्या कहेंगे मृदु और जो अधिक दूरी तक जाएगा वो मर्द और उसकी अपेक्षा और अधिक दूर तक जाएगा वो क्या होगा तीव्र ऐसा अच्छा इस संख्या पर दृष्टि को बोल रहा है कोई बात नहीं तो फिर ऐसा लगा लेना कि कम संख्याओं में जो जिसको भी लिया वो मृदु और अधिक संख्या हो गयी तो मध्य और अधिक संख्या हो गई तो तीव्र इस प्रकार एवं मृदु इस प्रकार मृदु इस प्रकार मध्य और इस प्रकार तीव्र इस प्रकार संख्या के द्वारा अनुभव आने वाला प्रणाय खु अयम एवं अध्यस्ता आपके अलंकार में है साकार प्राणायाम अच्छा एवं इस प्रकार अभ्यास किया हुआ वह प्राणायाम इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीर्घ दी काल और हो जाता दीर्घ काल व्यापी और देर तक आप रेचे कर सकते है देर तक आप पूरा कर सकते है देर तक आप कुंभ कर सकते तो बताया ना की बिल्कुल यहाँ रू अभी हाँ ऐसा वो बुझे नहीं दीपक पास में हो, हो। दीपक हो वो हिले जिला छोटा सा दीपक होगी उसके पास आप तो बैठिए जाने से वो हिले मिल जाएगा तो भी नहीं और जिसमें पचास और इक्यावन व्यक्ति उत्पादन किया गया है हम दो सिद्ध योगियों अं� से पूछिए और पढ़ना हो तो दीपा पासेंजल पत्नी है और रामशंकर भट्टाचार्य की जो व्याख्या है वो पत्नी उसने तो प्राणायाम के साधक का जीवन ही है आहार कम, कम उसने तो लिखा है कि जो भर पेट ये क्या है खूब भोजन करने वालों को ये कभी करना पसंद है एक महत्व ये तो बता रहे थे तो बताया कि जब शाम को आप लोग भोजन करते तो क्या करना है बेचते रहते और बात क्या सुबह जो है भोजन ध्यान में बैठे नीला भी आगे से आगे उम्र नहीं लगता है तो उसका कारण बस कोई फैक्ट्री खा दी ये नहीं होंगे अभी उसका वो वो रात्रि भोजन सुना जाए या हद हथ तिल जाए कई को सुना कि एक ग्रह खा चले जाए एक ग्राह मिला खा लिया गजनी तो करना है एक ग्रह खा चले है मतलब क्या है कि भोजन साधक को करना चाहिए ये मालूम नहीं हो हमें खाया है खाने के बाद पेट खोला खुश दौरा घर गिरधक को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए भोजन करने के बाद ये मालूम ना हो कि हमने भोजन किया है ऐसा रहना चाहिए अब ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम है तो है। हाँ भूखे हैं भूखे हैं तो भी क्या भोजन ही बन जाएगा हम भूखे हैं ये भी नहीं रहना चाहिए हमने भोजन कर लिया ये भी नहीं पता चलना चाहिए ये शरीर आग से आ गया थोड़ा सा बना रहे मतलब साधन बाद में भी कर सके इतना आना चाहिए और शाम को तो और ऐसे अलग निकल जाए बोले दोड़े का ही रोटी खाकर तो पानी की बचेगा को सुबह बोलते निकलना होता है या नहीं रखना तो होता है इस प्रणायाम के अभ्यासी को अच्छा जो देर में निकलने वाली वस्तु तो खानी नहीं चाहिए सुबह से हो अल्पमात्रा में हो तो जो पानी होता है और नहीं तो फिर खुशते नहीं सकते शरीर का स्वास्थ्य बनाना और साधन करना दो अलग अलग बातें हैं दो अलग अलग बातें हैं ये भगवान जिसको जितने और उनको ऊपर लेना आगे देखने ना जी का कुछ करनी है दूर दूले पतले महत्ना है अंदर दिया है क्या क्या नाम का उनका वो सिया राम जो है ना वो सियाराम वो बहुत बड़ी योगी थे एक और सिंह पैसा कुछ लिया पता नहीं, तो उन, नहीं, जो से पता नहीं वो ग्रंथकार के नाम क्या है ओमानंद सोमथीर्थ ओमानंद सोम तीर्थ वो तो किसी को बोलते नहीं है सोमीर्थ बिल्कुल योग की प्रक्रिया के अनुसार ही उन्होंने शायद एक घंटे बोलते थे जब ग्रंथ लिखा गया इतनी अनभूटियाँ साधको के हैं तो तो तो है। तो अंदर के खजाने का पता चल जाए तो बाहर का खेल अपने आप जाएगा का सभी समाधि या तो चलो नहीं समाध किसी प्रकार का नो ना लेके बाहर आदमी खुश देखिये बाहर चतुर्था और चतुर्था तीन प्राणायाम बताया अभी वृत्ति वृत्ति और अगले किस में चतुर्था आ गया है तो यहाँ पर बाय बात और आभ्यंतर विषय वैसे बाह्य विचार खेती और आभ्यंतर विषय खेती बाय विषय कर तो यहाँ पर देश आया था न मतलब वाई देश वाई विषय करा वाई देश वाला देश वाला कौन हुआ रेचक और आप भयतर विषय करातर देश वाला वाला कौन हो गया देश वाला कौन हो गया है विषयाकर्ष है और आप भयंतर देश वाला कौन हुआ सूरत सूरत और इन दोनों का अतिक्रमण करने वाला ऐसा लगाइए फिर विषय विषय तथा का करने करने वाला वाला, वाला चतुर्थ प्राणायाम होता है अब यदि आप सोचेंगे की तृतीय चतुर्थ में क्या अंतर है तो भाष्यकार बताएंगे अभी शब्दार्थ लगाइए फिर कुछ बताता हूँ अतिक्रमण देखो सरल शब्दों में या एक बार देखो सूत्रा समझाते हैं वह विषय का तथा विषय वाले का करने वाला चौथा प्राणायाम होता है कृषि प्राणायाम कहा गया वो भी कुंभ है और ये अतिक्रमण करने वाला है ये भी कुंभत है तो कृपी और चतुर्थ ने क्या अंतर दोनों कुंभवत है तो अंतर संकेत में समझेंगे की जो कृषि प्राणायाम कहा गया है ना वो तो क्या है कि जब आपने रेचक किया रोक दिया हो गया कुंभ और आपने पूरक किया रोक दिया अंदर कुम हो गया इसमें क्या है कि अरेचक को पूरक के साथ आपको कुंभ नहीं करना उसमें रेचक और पूरक के साथ कुंभ करना है तीनों का धीरे धीरे अभ्यास आपको बढ़ाना है तीनों को करते हुए तीनों का धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है इसमें क्या है की चतुर्थ में यह है केवल आप रेचक को पूरा करिए त्रिपी वाला करिए ही नहीं कुंभक रेचक और पूरा करिए और कुम्भक करना ही नहीं है और रेचक और पूरक प्राणायाम की रेचक और पूरक प्राणायाम की जब जड़ता हो जाए जब उसकी अत्यंत जड़ता हो जाए बिल्कुल सिद्ध हो जाए को रेचक और पूरा, और जब सिद्ध हो जाए फिर क्या करेंगे कुम्भक वो चतुर्थ होगा उसमें पहले वाले की अपेक्षा नहीं रहेगी हम इसको करके रोके सूरत करके रोके रेचे करके रोके ऐसा कुछ नहीं कुंभक नहीं है जो केवल कुंभक है चतुर् चतुर्थ में ये, समझे में सीधी कुंभ क्या है की वो तीनों को साथ साथ करते हैं, मतलब दोनों सबको साथ साथ करते समय जो कुंभक हो जाता है वो सीधी कारण है और पूरा को रेट को करते हुए इन पर विजय प्राप्त कर पर जो किया जाएगा वो क्या होगा केवल होगा ये वाला हाँ हाँ तो ऐसे है मेडर की स्वास्थ्य देता है और फिर दोनों रिजुओं में वो वो नीचे चला जाता है तो मेढक के शरीर का शायद तापमान रहता है भी ही अच्छा हाँ अच्छा। हाँ अच्छा। अच्छा। अच्छा। वो तो अभी गर्मी है तो मेढक अंदर नहीं घुसे होंगे ऐसे सर्दी में भी नीचे घुस जाएंगे बरसात में नीचे जाते हैं तो यदि कुछ अनुभूति ना हो आत्मा की और उन्मुख नहीं बिगड़ती तो पैसा तो के लिए तो अभी लगाते होगा चार दिन तीन दिन चौबीस घंटे बैठे रहते हैं मिट्टी में दबकर के पोस्टर लगाते है पतंजल योग का प्राणायाम होगी पतंजल योग की है ऐसे लोग है आठ दिन भी लोग मिट्टी में दबकर बैठे साइकिल चलाने वाले भी कर लेते हैं साइकिल चलाने वाले लोग नो चौबीस घंटे में तो बैठे अच्छा इसे कुछ कलाकार लोग हैं वो गांव में आते हैं साधन साइकिल पे उसका सारा वो साइकिल पे रहेगा वो साधन खाना पीना सोना सब साइकिल पे नहीं? और बाद में वो 24 घंटे के लिए गड्ढा खोद लेगा और उसके अंदर बैठ जाएगा साइकिल के ऊपर ही साइकिल लिटा के ऊपर उसमें बैठ जाएगा जब बाहर निकालते चौबीस घंटे में देखा है बनारस में हम लोग रहते नाम भड़क नहीं था वो दस दिन तक तो कराया बनारस में लगाया दिल्ली में लगाया था साथ में बहुत बार वो कुछ यहाँ पे हम लोग बहुत उसको कोई साधना नहीं थी क्रिया है तो वही क्रिया उसको आगे पहुँचा देगी साल में बोले तुम कच्चे गुरु तुम पानी में बैठ जाता है बोले मच्छी भी बैठ जाती है बच्चे तो आत्म ज्ञान नहीं है बंगाली बाबा ने बोला सौ विराम के गुरु ने फिर बोले और को पूछ कितना टाइम नहीं तो फिर वो वही चीज हो जाएगा दो साल का तभी आया ना चित्र विक्षित शुरू में था ना तो उन अवस्था छिप्त भी उनकी छिप्त विक्षित है उनमें जो समाधि होगी वो योग का अंध रह गयी है न साधन नहीं मानी हो गया लगाइए देश काल संख्या भी वायु विषय प्रदिष्ठा देश काल संख्या भी प्रदिष्ठा देश काल तथा संख्या के द्वारा अनुभूत प्रतिष्ठा में क्या देश काल तथा संख्या के द्वारा अनुभूत मतलब अनुभव किया गया तथा विषय वाला विषय विषय वाला वाला पूरक प्राणायाम अतिक्रांत होता है आक्षिप्त का क्या अतिक्रांत जिसका अतिक्रमण किया जाए जिसका आक्षेप किया जाए उसे कहेंगे आक्षिप्त तो चतुर्थ में क्या होता है इन दोनों का हो जाता है चतुर्थ hmm. होने पर यह दोनों अतिक्रांत हो जाते हैं hmm. जिसका अतिक्रमण हो जाएगा उसे क्या कहेंगे <गणीद> <आती गणीद> <हो> <गणीद> तो अर्थ हो गया प्रसार संख्या के द्वारा अनुभूत बाय विषय वाला प्राणायाम अतिक्रांत होता है क्या होता है इसके द्वारा चतुर्थ के द्वारा ठीक है तो अतिक्रांत हो जाएगा चतुर्थ द्वारा अतिक्रांत होता है तथा परिजिश तथा यहाँ भी देश काल संख्या को जोड़ेंगे उसी प्रकार देश काल तथा संख्या के द्वारा देश काल तथा संख्या के द्वारा परिजिष्ट देश काल संख्या भी वहाँ भी जोड़ेंगे देश काल तथा संख्या के द्वारा अनुभूत आप्यंतर विषय वाला पूरक प्राणायाम आक्षिप्त होता है तथा उसी प्रकार देश काल तथा संख्या के द्वारा अनुभूत वाला पूरा प्राणायाम अतिक्रांत होता है किसके द्वारा चित्र द्वारा ठीक है तो ये अतिक्रांत होता ही अर्थ है वो बैठा अर्थ है की दोनों अतिक्रांत होने वाले दोनों अतिक्रांत होने वाले दोनों प्रकार के प्राणायाम क्रम होने वाले दोनों प्रकार के प्राणायाम कौन बास कर प्राणायाम दीर्घ काल दीर्घ काल्यापी और खूब अच्छी तरह अभ्यास हो जाएगा दीर्घ हो गया और सूक्ष्म हो गया तब चित्राएगा दीर्घ सूक्ष्म होने पर ही इनका अतिक्रमण होगा ठीक है दीर्घ सूक्ष्म होने पर ही इनका अति क्रमण होगा या इनका अतिक्रमण करके चौथा किया जाएगा तत्पूर्व को भूमि चतुर्थ प्राणायाम तक पूर्व का दीर्घ शुभ करना पड़ेगा ना तो यर्थ तो कर लेना दीर्घता और सूक्ष्मता पूर्वक क्या कहेंगे दीर्घता और सूक्ष्मता पूर्वक किसकी दीर्घता और किसकी सूक्ष्मता वही रेचक और पूरक अभ्यंतरिक विषय और हैं। तो दोनों की सूक्ष्मता तथा दीर्घता दीर्घतापूर्वक दोनों की सूक्ष्मता तथा दीर्घता दीर्घतापूर्वक भूमि जया अच्छा तो क्या हो जाएगा कि रेखक और पूरक की दीर्घता और सूक्ष्मता सूक्ष्मतापूर्वक भूमिजय होने के कारण भूमि जय होने के कारण क्या अवस्था क्या अवस्था सिद्ध होने के कारण अवस्था जब दीर्घ और सूक्ष्म हो गए तब क्या थी अवस्था सिद्ध हो गयी इन दोनों की भूमि जय तर्थ है की अवस्था सिद्ध होने के कारण या अवस्था को जीतने के कारण मतलब जिस साधन को आप कर रहे हैं उसको अच्छी प्रकार से कर लेना ही उस साधन की भूमि जय करना है उस साधन की भूमि जय करना है तो लगाएंगे दोनों की सूक्ष्मता तथा दोनों की सूक्ष्मता दोनों की दीर्घता तथा सूक्ष्मता पूर्वक भूमि जय होने के कारण भूमि जय भूमि किसकी भी हो गई इन दोनों की भूमि जय होने के कारण क्रम गति का भाव क्रम से दोनों की गति का भाव क्रम से दोनों की गति का भाव मतलब पूरक की गति का भाव और हाँ रेशक की गति का भाव क्रम से दोनों की गति का भाव क्या हुआ चित्र से मतलब क्या है जब ये दीर्घ सूक्ष्म हो गए भूमि जय हो गई तब तो आप क्या करेंगे रेचक वो रेशक की गति का भाव बन लिया फिर क्या किया सूरज की गति का मतलब ऐसा देखो साधन करते करते जब आपका रेचक दीर्घ और सूक्ष्म हो जाए तो रेचक की गति का भाव है और जब क्या है कि सूरज दीर्घ और सूक्ष्म हो जाए तो सूरज की गति का इसलिए क्रम, तो क्रम से कह दिया दोनों को क्रम से देखना पड़ेगा हमारा क्रम फिर हुआ इस क्रम से दोनों की गति का भाव जो सकृत प्राणायाम है यदि कोई कहना चाहे तृतीय चतुर्थ में अंतर क्या तो अंतर यही है की जो तृतीय है वो साक्षात अभ्यास हो रहा है तो और ये अलग अलग तृतीय अस्तु तीन को तृतीय प्राणायाम द्वितीय विषय अनालोचिका है न्यान देंगे देश काल और संख्या विषय देश पताया गया है ना भाषण में तो विषय कर्ष देश है और ये उपलक्षण है काल और संख्या का तो विषय कर्ष क्या होगा देश काल संख्या तीनों लेना देश काल और संख्या से द्वारा अभिचारी, देश काल तथा संख्या से द्वारा अभिचारी, को तो, अविचारिक देश काल तथा संख्या से द्वारा अभिचारी, अविचारिक गति का अभाव देश काल तथा संख्या से द्वारा बिना, देश काल तथा संख्या से द्वारा क्या है देशकाल तथा संख्या के द्वारा अभिचारिक मतलब देश काल तथा संख्या के द्वारा अंधो हुए बिना गति का मतलब ये देखेंगे की दीर्घ क्या देशकाल तथा संख्या के द्वारा दीर्घ और सूक्ष्म न होने पर यह एक अच्छा रहेगा क्या दीर्घ देश काल तथा संख्या हाँ देशकाल तथा संख्या के द्वारा दीर्घ और सूक्ष्म न होने पर गति का अभाव ये प्रतीक कहा संख्या के द्वारा अनालोचित दीर्घ होने आरोपाल संख्या के द्वारा दीर्घ सूक्ष न होने आरोप गति का अभावी और इसको समझाते हैं सत्त आर एवं देश काल संख्या भी सत्तृत आर का बिना किसी पूर्वाभ्यास के आरम्भ किया गया या पूर्वाभ्यास के बिना आरम्भ किया गया कौन इसी सीधे शुरू कर दिया गया सत्वित आरभदा तर्क है पूर्वाभ्यास के बिना आरंभ किया गया देश काल तथा संख्या के द्वारा अनुभूत होने पर धीरे धीरे धीरे बहुत सुख होता है है नरदा तर्क है बिना पूर्वाभ्यास के आरंभ किया के गया क्या एक बार आरंभ किया गया अर्थात पूर्वाभ्यास के बिना ही आरम्भ किया गया योग है न पूर्वाभ्यास के बिना ही आरम्भ किया गया देश काल तथा संख्या के द्वारा अनुभूत होकर भी बहुत होता है पूर्वाभ्यास तो के बिना आरंभ किया देश का लेके चलता है अवधारण होने से स्वास्थ्य प्रश्वास के देश का अवधारण होने से क्या होगा और प्रश्वास के देश का उदाहरण होने से क्रम से भूमि जय होने के कारण क्रम से भूमि जय होने के कारण चिपकी भूमि जनरे क्रम से भूमि जय होने के कारण दोनों के दोनों के अतिक्रमण पूर्वक दोनों के अतिक्रमण पूर्वक जो गति का भाव होता है वह चौथा प्राणायाम दोबारा लगाएंगे स्वास्थ्य स्वास्थ्य हो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का जिसे लगना है न ऐसा लगाइए अच्छा रहेगा श्वास और प्रश्वास का देश काल और संख्या के द्वारा अनुभव होने से ये ज्यादा अच्छा रहेगा अनुभव होने से और प्रश्वास को देश काल और संख्या के द्वारा संख्या का उपलक्षण समझ लेंगे देश और काल और संख्या के द्वारा अनुभव होने से श्वास और प्रश्वास का देश काल और संख्या के द्वारा अनुभव होने से, निश्चय होने ऐसी स्वास्थ्य प्रश्वास का द्वारा अनुभव होने से क्रमशाह की भूमिग्रिया और पूरक की क्रमशा भूमि जय होने से दोनों के अति पूर्व दोनों के अतिक्रमण पूर्वक जो गति का भाव होता है वह चौथा प्रमायाम होता है इसमें क्या है की पहले ही देश का संख्या के द्वारा अनुभव लेंगे है। और फिर क्या है कि जब भूमि जय हो जाएगा तो दोनों का करके अतिक्रमण करते है इसी अयम ढेरा करता है किसमें चतुर्थियों तृतीय और चित्र भेद है संक्षेप में इतना ही अंतर है की जो तृतीय है वो पूरा और क्रम से तो साथ करते करते हो जाता है साथ साथ बोला करते हुए जो कुंभक होता है सब को साथ करते हुए जो कुंभक है वो किसी है और पूरा को रेटक का अच्छी तरह अभ्यास करने के बाद में जो होता है वो तो क्या तो है ये समाधि वाले भी होगा प्राणायाम वाले का मतलब है राम लाल नाम है वो बोले चार पाँच करते थे सब वो श्रेस होता है की वो वो ठीक ठीक अनुभव होगा लेकिन बोले पहले करते करते कुछ नहीं होता रहा, करते रहे अब उनका तो मन देखो बस में मन उनको पता चलता है इंद्रियां भी बस में सहल होने लगती है जैसे आपके सामने कोई सिलेंडर हो जाए ठीक दे आपको मालूम होगा तो नहीं होगा हमारे सामने हमको मानता है लेकिन मन झुका हो ऐसा लगता है क्या उन लोगों को ऐसा पता चलता है बिल्कुल बहुत अच्छा पाठ आएगा क्यूँकी धारणा ध्यान समाधि को अंतरमयोग कहा जाता है वो बहिर्योग कहा जाता है लेकिन उसके बिना ये नहीं रखना चाहिए नीचे की मंजिल का निर्माण न करे तो ऊपर की मंजिल बन जाएगी आधार है उसका नारायण नायण समाजी ना। ना ना को अंतर योग कहते उसको पुल की अवस्था कैसे उसके बिना ये नहीं मिलता